नमस्कार आप सुंदर रेडियो मुतमानाइन्टी 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष कार्यक्रम को सजाने के लिए विशेष मुलाकात में हमारे साथ शिल्पा बोरकर हैं जो गरवारे इंस्टीट्यूशन के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ट्रैवल एंड टूरिज्म में प्लेसमेंट भी करती है ये इंस्टीट्यूशन और उसके असिस्टेंट डायरेक्टर शिल्पा बोरकर हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में है तो आप सभी की तरफ से शिल्पा बोरकर जी का बहुत बहुत स्वागत है

सिर्दे वाले सभी ओ.

मेरे दोस्तों को मैं इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट की तरफ से और मेरी अपनी तरफ से नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच आपकी आवाज से हम सभी लोग रूबरू हो रहे हैं और जैसे कि टूरिज्म और ट्रेवल के बारे में जैसे ही बात करते हैं तो काफी चीजें जो है पूरी दुनिया सामने आ जाती है तो मैं चाहूंगा की सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए की आप इस फील्ड में कैसे जुड़े और इसके साथ साथ आप इन फ्यूचर क्या क्या चीजें देखना चाहते हैं या क्या क्या चीजें करना चाहते हैं

मैंने अपना करियर टूरिज्म में 95 से चालू किया तब मैं दरवारी इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री मैनेजमेंट कर रही थी तब से मैं टूरिज्म इंडस्ट्री में ही हूँ फिर 2005 में मैंने गाइड कोर्स भी किया हुआ है तो भारत सरकार का हर रीजन के लिए गाइड प्रोग्राम होता है

तो वो गाइड कोर्स से आप लाइसेंस गाइड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं तो मैंने 2005 में वो कार्यक्रम भी किया था और उसके बाद हम सब गाइड्स फ्री होते हैं तो कोई भी सैलरी एम्प्लॉयड नहीं होता तो जैसे आपको असाइनमेंट मिलती है या जैसे कोई विदेशी पर्यटक आते हैं तो उनको लेके जाना है साइट दिखानी है घुमानी है तो वो भी किया है तो आ,

गाइड कोर्स किया है एम ए लाइसेंस गाइड और उसके बाद गरवारे इंस्टीट्यूट में हमारे तीन प्रोग्राम्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एक है और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे दो प्रोग्राम्स हैं एक फुल टाइम और एक पार्ट टाइम तो यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ मेरी खुद की स्ट्रेंथ टूरिज्म इंडस्ट्री में कल्चर है

मुझे सांस्कृतिक पर्यटन पढ़ाना अच्छा लगता है क्योंकि गाइड कोर्स करते करते वो थोड़ा सेंस ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है क्योंकि जितना फॉरेनर्स को जब विदेशी पर्यटक आते हैं तो उनको इतना भारत के बारे में पता नहीं होता कभी कभी तो कई जन इतनी मिसकन्सेपन्स लेके आते हैं तो हर बार उनके चश्मे से देख के देख के अपनी ही कल्चर के बहुत ज़्यादा पहलू

समझ में आने लगते हैं तो मेरी खुद की शिल्पा तो तो तो बोरकर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आपका इस फील्ड में आना हुआ और जैसे कि आपने बताया कि टूरिज्म या ट्रेवलिंग के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो विदेशी पर्यटक आते हैं

तो उनको इंडिया के बारे में जानकारी देना कल्चर के बारे में बताना ये आपका जो पैशन है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जितनी हम भारत के बारे में बताते हैं उतना ही हम अपनी भारत की गौरवमयता जो है महसूस करते हैं बहुत ही अच्छा लगा टूरिज़्म की बात करते हैं तो टूरिज़्म या ट्रैवल जो इंडस्ट्री है ये किस तरह से काम करती है उसके बारे में बताइए टूरिज़्मी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है अभी

हिस्ट्री से अगर हम इतिहास से देखें तो इतिहास जितना ओल्ड है उतना ज़्यादा हम आ, हमारे पास प्रूफ है कि तब से टूरिज्म होता था जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड तो तभी भी हमारे पास पोर्ट थे तभी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था इंडिया से सिल्क रूट जाता है इंडिया से स्पाइस रूट जाता है तो ये एक तरीके का पर्यटन ही था

लेकिन अब भी जैसे जैसे इवॉल्व होता गया है हम ज़्यादा समझने लगे हैं तो जैसे समझते जाते हैं वैसे उतने सारे हम बदलाव लाते रहते हैं तो अभी टूरिज्म जो है वो सनराइज़ इंडस्ट्री तो है ही बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हर तरीके के हैं तो आप आ, अपने घर में ही अगर अपने फैमिली या आ,

रिलेटिव को मिलने जाते हैं वो भी एक तरीके का टूरिज्म है आप बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हो वो भी है वॉल्ट्री टूरिज़म जैसे मुझे समझ में आया कि आप स्पिरिचुअल टूरिज्म भी प्रमोट करते हैं वैसे ही वॉलेंट्री टूरिज्म करके भी होता है जहाँ पे लोग जो एडवांस्ड है या इवॉल्व है तो जैसे मुंबई के बच्चे या मुंबई की फैमिलीज ग्रामीण भागों में जाएगी वहाँ अपना कोई

श्रमदान करेगी श्रमदान ज्यादा बेहतर है तो श्रमदान करते हैं तीन चार दिनों के लिए रह के वापस आ जाते हैं तो हम सोचे सोचे उतनी अपॉर्चुनिटीज पर्यटन में आज है और इवॉल्व हो रही है रूरल टूरिज्म है क्राफ्ट्स टूरिज्म है तो हम जितनी सोचे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज टूरिज्म में है

जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और जिस तरह की बातें आपने बताई कि अलग अलग टूरिज़्म जैसे कि आपने बताया स्पिरिचुअल टूरिज़्म भी होता है जैसे कि हम सब भारत में चार धाम की यात्रा खास करके हमारे बड़े बुज़ुर्ग करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है और सभी लोगों की इच्छा होती है कि बड़े लोगों को हम भेजें तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके साथ मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जब भी हम लोग किसी यात्रा के लिए जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो हैं इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी होनी चाहिए अगर नहीं होता है तो

हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन कही होता है और आज आप वर्तमान समय में जो टूरिज़म की अगर बात देखें या जो सिचुएशन देखें तो आपके हिसाब से कैसा लगता है कि इसमें और क्या चेंजेस होना चाहिए और वर्तमान परिवेश की जो बातें हैं टूरिज्म की वो आपसे जानना चाहता हूं मैं तो यहां पर मैं आ, हर साल

यू एन वो है यू का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन सारे विश्व के पर्यटन सारे विश्व के देशों के, के लिए पर्यटन के लिए एक मैसेज देता है जो सत्ताईस सितंबर हम वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं तो ये साल की थीम है यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी मतलब पर्यटन सबके लिए पॉसिबल तो ये ये ध्यान में रखते हुए उन्होंने

रिसर्च है स्टडीज है जो बताते हैं कि सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मतलब कोई कोई सेक्शन uh, सोसाइटी के ऐसे हैं जिनको हम निग्लेक्ट करते हैं लाइक सीनियर सिटीजन हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं पीपल विद यंग फैमिलीज हैं तो इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है ऐसे स्टडीज बताती हैं तो इनके लिए भी टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना ये एक सबके लिए मोटो है

वो ये कह रहे हैं कि बड़ा चैलेंज है क्योंकि हम कभी सोचते नहीं हैं इनके बारे में या इनके लिए हमारे हमारे मतलब देश में जो विकलांग है या स्पेशली चैलेंज लोग हैं उनके लिए ही हमारे पास फैसिलिटीज नहीं हैं तो टूरिस्ट के लिए फैसिलिटी क्रिएट करना तो बहुत बड़ी बात है लेकिन ये हमें ये नज़रिया रखना चाहिए ऐसे वो कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी भी है

क्योंकि अगर हमने वो सेक्शन पे कंसंट्रेट किया जो अब तक किसी ने नहीं किया है तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी है जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो कोई एक इंडस्ट्री अटैच नहीं होती आपका ट्रांसपोर्ट उसमें उस है होटल्स हैं फिर कार रेंटल कंपनीज है मॉन्यूमेंट्स और जहां पे विजिट होता है वो है लोकल फूड कल्चर फोक आर्ट उनको भी फायदा होता है तो

पर्यटन के वजह से किसी भी भाग में जाए स्टेट में जाए शहर में जाए ग्राम में जाए फायदा सभी को होता है मुझे लगता है कि आपकी बातें सुनने के बाद शायद टूरिज्म एक शब्द जरूर है इसके साथ कुछ लोग नहीं पूरी दुनिया एक साथ जुड़ी हुई है तो सभी को मिलकर कहीं ना कहीं पहल करनी पड़ेगी <laughs>

मुझे लगता है कि सारी दुनिया जो है सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारी जो यात्राएं हैं हमारी जो जो भी जिस जगह पे भी हम लोग आना जाना करना चाहते हैं उसके लिए कितना अच्छा हम लोग

कर सकते हैं सबको मिलकर सोचना पड़ेगा तो बहुत ही अच्छी बातें निकल कर आएगी मुझे लगता है कि आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे शिल्पा बोरकर जी हमारे साथ हैं गरवारे इंस्टीट्यूशन के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है टूरिज़्म और ट्रैवल पर तो आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से मिलते हैं शिल्पा बोरकर जी से आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो

ते रस्ते में यादें छोड़ जाता है

आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए विशेष मुलाकात कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान हैं शिल्पा बोरकर गरवारे इंस्टीट्यूशन के असिस्टेंट डायरेक्टर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मुस्करो

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ मुंबई से शिल्पा बोरकर जुड़ी हुई हैं टूरिज्म

के बारे में हम उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं उनसे जान रहे हैं तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार शिल्पा जी का बहुत बहुत स्वागत है और एक सवाल मैं अभी पूछना चाहूँगा जैसे कि आज के समय में काफ़ी चीज़ें जो है जैसे रेलवे की ही बात ले लें हम लोग टिकट निकालना हो तो चार महीने पहले निकालना पड़ता है और उसमें भी दो चार दिन अगर इधर उधर हो जाता है तो वेटिंग हो जाता है और फिर कभी कभी इमरजेंसी आ जाता है तो ट्रेन का नहीं मिलता तो फिर एयर टिकट की अगर बुक कर दें तो वो बहुत ज़्यादा महँगा पड़ता है तो इसमें जो कॉमन या जो

इकोनोमिकली कम ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग कह सकते हैं तो उनके लिए टूरिज्म की अगर बात सोचा जाए तो कैसा क्या क्या चीजें आप आने वाले फ्यूचर में कर सकते हैं या वो किस तरह से अपने यात्रा को प्लान करें आपके विचार सुनना चाहेंगे इस पर सवाल अच्छा है मैं भी अपनी तरफ से इस बारे में बात करती थी मैंने साथ में कहा कि मैंने गाइड का कोर्स किया है तो मैंने कभी तो विदेशी पर्यटकों के बारे में कहा तो आ, आ,

हमारा थोड़ा सा ये नज़रिया है एक्चुअली थोड़ा नजरिया नहीं है हम टूरिज्म में फॉरेन एक्सचेंज जो विदेशी करेंसी हमें मिलती है आ, वो थर्ड हाईएस्ट है तो पूरे भारत के इकोनॉमी को जो कंट्रीब्यूशन करता है पर्यटन दैट इज द थर्ड हाईएस्ट तो सोचिए कि, कि कितना ज़्यादा फायदा है कि एक तो ये इनविजिबल एक्सपोर्ट है अदृश्य निर्यात है तो भले

टूरिस्ट फॉरेन करेंसी में पे कर रहा है डॉलर में पे कर रहा है पाउंड में पे कर रहा है लेकिन हमारे यहाँ से कहीं कुछ निकल के नहीं जाता अभी वो आपके यहाँ के किसी कैंप के लिए रजिस्टर करता है अपने करेंसी में ही वो पे करता है लेकिन द सेम फेसिलिटी द सेम एक्सपीरियंस इज ऑफर्ड टू ऑल तो हमारा बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन परियर, पर्यट परदेशी पर्यटकों पर है लेकिन उससे दस गुना ज्यादा

भारतीय पर्यटन पे स्पेंड करते हैं तो भारत में घूमने के लिए अपने भारतवासी ही फॉरेन टूरिस्ट से 10 गुना ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो इन हम सबके लिए भी टूरिज्म की व्यवस्थाएँ इम्प्रूव हो रही है अभी ये जो नियम बनते जा रहे हैं अभी इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा दिक्कत होती है कि एजेंट्स को आ,

आधे घंटे डिलेड मिलेंगी रेलवे डिले बुकिंग्स के काउंटर पर फिर एयर इंडिया ने भी चालू किया है कि आप एक्सप्रेस टिकट कर सकते हैं एट लोअर रेट्स तो ये सारी फैसिलिटीज आ रही हैं एंड दे आर गेटिंग इम्प्लीमेंटेड क्योंकि भारतीय भी बहुत ज्यादा अभी पर्यटन पर्यटक हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं देश के इकोनॉमी

जी शिल्पा बोरकर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आने वाले समय में हो सकता है कि यात्राएँ सुगम होगी और जो प्लान्स हैं वो भी सक्सेसफुल अच्छी तरह से इंप्लीमेंट होंगे और जैसे कि आजकल जो डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है डिजिटल टिकट आपको मिलते हैं वो तो इसमें कॉमन मैन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए आपका विचार क्या है सर अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की इच्छा है कि भारत

डिजिटलाइज हो जाए तो लेकिन इसमें कोई चीजें ग्राह्य पकड़ी गई है कि सबको एक्सेसिबिलिटी होगी इंटरनेट फैसिलिटी अनडिस्टर्ब होगी तो ये सारी जो ग्राह्य चीजें हैं वो जब तक सही नहीं हो जाती तब तक हमें दिक्कत तो फेस करनी पड़ेगी लेकिन फिर भी काफ़ी जगहों पे जैसे रेलवे स्टेशन पे हो या एयरपोर्ट्स पे हो

आपका अगर मोबाइल टिकट आपका टिकट अगर मोबाइल है मोबाइल पे है तो वो ग्राह्य माना जा रहा है लेकिन स्टिल वी आर अ वेरी हम बहुत दूर हैं क्योंकि बहुत सारे जनों को उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है आपने ये समझ लेना कि सबके पास एक प्रिंटर होगा या सबके फोन स्मार्टफोन होंगे या सबके पास इंटरनेट होगा और ईमेल पे पर टिकट आया तो वो डाउनलोड करके ले सकते हैं ये बात

थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा अपना पॉपुलेशन है जो है इसके तरफ। इस सिचुएशन हैंडी कैप्ड है तो सर्विस इंडस्ट्री ये मशीन से रिप्लेस नहीं हो सकती मशीन जो है वो ह्यूमन एस्पेक्ट को सिर्फ सपोर्ट करता है रिप्लेस नहीं करेगा तो तभी ये

ध्यान में रखना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है हर एक पर्यटक के लिए आठ लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है और चौदह लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो टूरिज़म इंडस्ट्री एक ऐसी है कि ट्रैवल एजेंट्स कार रेंटल्स होटल्स में काम करने वाले या आपके एयरलाइंस में काम करने वाले एयरपोर्ट्स में काम करने वाले इनकी ज़रूरत तो हमेशा रहेगी

ये नहीं चली जाएगी तो डिजिटलाइजेशन भले आ जाए लेकिन इसके लिए ह्यूमन एलिमेंट हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे और यही ब्यूटी है टूरिज्म की दूसरी ये है कि टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसी है कि हर स्तर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है तो आप भले प्रोफेशनल हो आपने आईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट किया हो तो भी आपके स्किल्स की जरूरत है

आप होटेल इंडस्ट्री में से हैं आपने शेफ़ का एजुकेशन लिया है आप को ही फाइव स्टार प्रॉपर्टीज़ मैनेज करने की रिस्पांसिबिलिटी होती है किसी और को नहीं होती लेकिन उसी तरह से जो अशिक्षित है या जो मागा स्वर्गीय या, या ग्रामीण भाग से आते हैं तो हमें गार्डनर्स बेल बॉयज़ ऑफिस बॉयज़ इन सब की ज़रूरत तो ज़रूर होती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये पर्यटन का एक बहुत बड़ा योगदान है

जी शिल्पा बोरकर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है इसके साथ सारे लोग कनेक्टेड हैं और सभी को जो है इसके द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम सोर्स तो प्राप्त होता ही है

चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे कि आप टूरिज्म गाइड के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं तो सबसे ज़्यादा मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि एक विदेशी पर्यटक को आप जैसे भारत की यात्रा के बारे में बता सकते हैं तो मैं चाहूँगा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका जो है इस सेवा में कौन सा रहा और किस समय का वो थोड़ा एक्सपीरियंस आपका सुनाइए मैं लाइसेंस गाइड हूँ अभी मुंबई के लिए तो मैं ज़्यादातर टूअर्स मुंबई में करती हूँ

तो मुंबई में हमारे तीन मेन साइट्स हैं वो एक तो है एलिफेंटा की गुफाएं तो एलिफेंटा हिल्स वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दूसरी है मुंबई सिटी टूर हम करते हैं तो उसमें हम मुंबई के अलग अलग जगहों पे उनको लेके जाते हैं उसमें मणि भवन है गेटवे ऑफ इंडिया है फिर धोबी घाट है हां हैंगिंग गार्डन्स ऐसे सारी जगहों पर हम जाते हैं और तीसरी जगह है वो है कन्हेरी गुफाएँ

तो यहाँ पे बुद्धिज़म का बहुत ज़्यादा पूरा पूरा नहीं कह सकते लेकिन सेकेंड सेंचुरी टू सिक्स सेंचुरी का उनका पूरा जर्नी देख सकते हैं तो मेरा लेकिन सबसे फेवरेट या मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है एलिफेंटा केव्स क्योंकि हर बार हर एक पर्यटक के साथ एक अलग अनुभव अनुभव करने मिलता है और हर बार एक ऐसे कोई चीज़

मतलब मैं ये नहीं कहती मैं खुद हिंदू हूँ लेकिन हिंदुज़म के बारे में नहीं कहती लेकिन शिवा या हिंदू फ़िलोसफी इतनी अलग अलग तरीके से समझ में आती है कि अच्छा लगता है थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं भी ग्लोबल सिटीजन बन रही हूँ क्योंकि सामने वाला गेस्ट क्या सवाल पूछेगा उस पर्टिकुलर मूर्ति को देख के बता नहीं सकते और उस वक्त उसको समझें ऐसे और हमारे फ़िलोसफी से दूर नहीं

ऐसे उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। है। तो मुझे उसको करना बहुत पसंद चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि एलिफेंटा उसके बारे में बताने में अच्छा लगता है आपको और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके साथ ही मैं कहूँगा कि मुंबई से अलग कभी आपने खुद के लिए पर्सनल जो ट्रेवलिंग आपने किया है टूर किया है तो उसके बारे में कुछ शेयरिंग कीजिए हाँ मैं करूँगी लेकिन एक मिनट में

फिर एलिफेंटा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ मेरा ये वो भी रहा है कि बहुत सारे क्योंकि भारतीय पर्यटक आते हैं तो सबसे ज्यादा मतलब रिएक्शन या जब उनकी प्रतिक्रिया जिसकी देखनी मुझे पसंद है वो भारतीय पर्यटकों की मुझे ज्यादा प्रतिक्रिया देखनी पसंद है क्योंकि वो तो आते हैं सोच के कि हाँ हमें तो पता है ये शिवा है ये वो है और फिर आप जब उनको दिखाते हो या समझाते हो

तब उनको वो जो रियलाइजेशन आता है और वो सोचते हैं कि अरे हाँ हमने तो इस नज़रिए से देखा नहीं तो मुझे भारतीय पर्यटकों तो के साथ घूमना भी और उनको एलिफेंटा दिखाना भी बड़ा पसंद आता है आ, मेरी आ, फेवरेट जगह जहाँ मैं पसंद करती हूँ जाना या मैं जा चुकी हूँ अफकोर्स ताजमहल के बारे में ना कहना तो बिल्कुल गलत होगा तो मैंने ताजमहल देखा है

और हम पढ़ाते हैं अभी मैं 20 साल से पढ़ा रही हूँ तो हम बताते रहते हैं कि ताजमहल है वन ऑफ द सेवन वंडर्स है ये वो लेकिन जब वहाँ सामने आप खुद खड़े हो तब आने वाला अनुभव और हम जो बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए अनुभव क्रिएट करते हैं वो बहुत अलग है

आप जब ताज के यहाँ सामने खड़े हो सब जो रोंगटे आपके शरीर पर आते हैं वो एक्सपीरियंस मतलब खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहिए वो आपके लिए कोई कितना भी बताए नहीं हो सकता और दूसरी ऐसी जगह है जहाँ मैं बार बार जाना पसंद करती हूँ वो है औरंगाबाद अजंता अलोरा वहाँ के पेंटिंग्स इतने ज़्यादा सुंदर है और उन्होंने जैसे किए हैं वो जो है

वो सोच सोच के ही मतलब लगता है कि हम कितने छोटे हैं हमने तो तो कुछ नहीं किया एंड ये तो आर्टिस्ट ऐसे भी नहीं है जैसे आपके राजस्थान में भी है शेखावती रीजन उसे तो ओपनर आर्ट गैलरी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं लेकिन फिर से एक बार कहूंगी मैंने खुद ने अनुभव नहीं किया

तो जब तक मैं खुद अनुभव नहीं करूंगी मुझे सच में पता नहीं चलेगा लेकिन ये तो सारे आर्टिस्ट थे ऐसे भी नहीं किसी का नाम लगा के गए या किसी के नाम से वो पेंटिंग बनाई तो यहाँ ऐसे वास्तुओं में जब खड़े होते हैं तब लगता है कि अरे हम तो कितने छोटे हैं छोटे आम इंसान हैं ये लोग बहुत बड़े थे

शिल्पा बोरकर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं आपको सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा वो आपके शब्दों के माध्यम से जो है ताजमहल को देख रहे हैं

और औरंगाबाद के जो अजंता एलोरा के बारे में आपने बात की है अदृश्य चित्रण हो रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मैं चाहूँगा कि जैसे कि एक साधारण मेरे जैसे कॉमन व्यक्ति हैं या हमारे जो रेडियो लिसनर्स हैं राजस्थान के आसपास के गुजरात के बॉर्डर के सारे लोग सुन रहे हैं एक कॉमन मैन के लिए जो सिंपली जनरली जिनका जो इकोनॉमिकली स्टेटस अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वो यात्रा करना चाहता है भारत भ्रमण करना चाहता है या किसी भी जगह पर जाना चाहते हैं

तो उसके लिए इकनॉमिक के लिए एक प्लान कैसे हो वो किस तरह से अपने आप को प्लान करे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें और अपना यात्रा जो है सुगम बनाए इसके लिए आप अपने टिप्स जरूर बताइए एक तो मैं ये कहूँगी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट वो तो सबसे बड़ा है क्योंकि इनका नेटवर्क जो होता है वो और कहीं नहीं होता तो स्ट्रेट स्टेट, स्टेट ट्रांसपोर्ट से बेहिजिजक ट्रैवल करना चाहिए दूसरी बात हर राज्य के

अपने अपनी टूरिज्म पॉलिसीज होती हैं और उसमें से एक टूरिज्म पॉलिसी में बेड एंड ब्रेकफास्ट की जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके ही घरों में एक रूम हो या वो अगर कपल ऑफ बेड्स बना देते हैं तो वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं उस रात वहाँ रह सकते हैं और वहाँ पे बेड और आपको ब्रेकफास्ट सुबह दिया जाता है एंड फिर आप आगे निकल सकते हो

तो ये बहुत इकोनॉमिकल है क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खुद की सेफ्टी ये भी अपनी प्रायोरिटी है और आजकल हम जितना पढ़ते हैं जितना समझते हैं उससे तो ज़्यादा ही लगता है कि हम कितने सेफ़ है जब हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो स्टेट ट्रांसपोर्ट मेरे हिसाब से बेस्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है उनके फेयस भी इकोनॉमिकल होते हैं बेड एंड ब्रेकफेस्ट या होम स्टेज ये

अनुभवने के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि लोकल फूड खाने मिलता है ऐसे नहीं कि होटल में आपको खाना पड़ रहा है तो उसके रेट्स भी वैसे होंगे तो हम किसी के साथ रहें किसी के घर में रहें तो हम सेफ हैं हमें घर के जैसा माहौल मिलता है और सस्ता भी होता है जहाँ जब हम जगहों पे घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर तो टिकट्स बड़े नॉमिनल है ज़्यादातर शहरों में टूरिस्ट पास होता है

तो फिर से मैं कहूँगी आप भले पूना जाइए आप मुंबई जाइए आप दिल्ली जाइए तो वहाँ पे डे पास होता है ट्रैवल करने के लिए अगर हम वो डे पास ले तो हम अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं अभी मुंबई में डे पास मिलता है वो डे पास बी बस पे जो है उसका टिकट नॉमिनल पच्चीस रुपये या चालीस रुपये है तो आप चालीस का टिकट निकालिए मुंबई की बी एस टी बसेस जाती है

वो मतलब कोई मुंबई का कोना वो छोड़ती नहीं है तो आप वो 40 रुपए के टिकट से सुबह 6 से या 8 से ले रात के 9-10 बजे तक घूम सकते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं होती हैं हमें सिर्फ पता नहीं होता तो वहाँ जाने से पहले आप अगर थोड़ा उस जगह के बारे में जान ले या किसी से पूछ ले टीवी पे बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं अगर आपने वो देख लिए तो आपको पता चलेगा कि

कैसे हमने इकोनॉमिकल हम ट्रैवल कर सकते हैं

दीपा भोरकर जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि किस तरह से हम अपना जो टूरिज्म का जो प्लान है वो कर सकते हैं बहुत ही इकनॉमिकली और अच्छा सेफ्टी जो यात्रा है हम अपना कर सकते हैं इसके बारे में आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच और जाते जाते मैं कहूँगा जैसे कि यात्रा करते हैं बाई रोड या बस तो वो कुछ म्यूज़िक भी हम सुनते हैं जब आप यात्रा करते हो तो उस समय कौन सा म्यूज़िक सुनना पसंद करेंगे और कोई भी एक जो पसंदीदा गीत है आपका उसके दो लाइन आपको गुनगुनाना है

प्लीज़ hey, मुझे इसके लिए माफ़ कीजिए मैं गा नहीं सकती लेकिन हाँ मुझे खुद को ड्राइव करना बड़ा पसंद है तो मुझे गाने लगते हैं

जो ओल्ड मतलब पुराने फिल्मों के गाने हैं तो भी चलेगा नए होंगे तो भी चलेगा लेकिन मुझे गाने लगते हैं कितने भी भरे पैसेंजर्स गाड़ी में बैठे हैं मैं विदाउट म्यूजिक ड्राइव नहीं कर सकती तो ड्राइव करना भी मेरी एक पैशन है मुझे लॉन्ग ड्राइव्स तो बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन विद म्यूजिक ये गाना मेरे लिए अच्छा है सोच जिंदगी एक सफर यहाँ कल क्या हो किसने जाना

oddle oddle oddle oddle

मुलाकात कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान हैं शिल्पा बोरकर गरवारे इंस्टीट्यूशन के असिस्टेंट डायरेक्टर आप सुन रहे हैं रेडियो माधुम 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो बो शिल्पा बोरकर जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताएं कि किस तरह से हम अपनी यात्रा कर सकते हैं और

आगे भी और बहुत सारी बातें हम इस विषय पर चर्चा करेंगे शिल्पा भोरकर जी से लेकिन जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग जो हैं बॉर्डर वाले सुन रहे हैं उन सभी के लिए अपना एक छोटा सा मैसेज जो आप सब तक पहुँचाना चाहते हैं मैसेज यही है स्टे

सबके लिए है हम सबने ट्रैवल करना चाहिए कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि मेरी उम्र बच्चे छोटे हैं दवाइयाँ लेनी है तकलीफ ये है नहीं पर्यटन सबके लिए है क्योंकि इससे हमारा अवेयरनेस बढ़ता है पॉजिटिव एनर्जीज होती है क्योंकि हम खुश होते हैं और वापस आने के बाद अपनी रूटीन जिंदगी भी हम इंजॉय करते हैं तो ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए ट्रैवल करना शुद्ध भी

अब हमारे वार्षिक प्लानिंग का एक भाग होना चाहिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ब्लिसिंग टू मी

थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी लिसनर्स को आपका ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा है तो चलिए दोस्तों आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो जरूर आप अपना फ़ोन उठाइए और चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप मैसेज करके अपनी भावनाएं हमारे तक पहुँचाइए आपको कैसे लगा आज का ये कार्यक्रम और चलिए दोस्तों आप सदा मस्त रहें खुश रहें और यात्राएं करते रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और शिल्पा बोरकर को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो

बा नाइन्टी पॉइंट फोर सुनते रहो नमस्कराते रहो